नम ओम विष्णु पृष्ण श्रीमते नामिने नमस्ते सारस्वते शचिपुत्र रूपम ज गुरपुरी माथुरी गोषपतीकुंडम गिरीवरम राधिका माधवाशा श्रीगुरुं यस प्रथित श्रीगुरूस् वंदेहं श्रीगुरा श्रीरथ पदकमल श्रीगुरी वैश्ववां श्रीूपं सागजात तं सहगण लघुन तमित सजीव साइतम सवद्भुत कृष्ण ललिता शिवाध लिवशा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण भक्ति में दो परि महोत्सव है जन्माष्टमी और अनकूट महोत्सव श्री गोवर्धन पूज जो का उद्यापित जन्माष्टमी के एक दिन के बाद नंदोत्सव का दिवस पर आवाज ज्यादा है शिल प्रोपात का अविभाव महोत्सव है जो व्यास पूजा जिसपे व्यास पूजा उद्यापित होती है और श्री गोवर्धन पूजा के दो तीन दिन के पश्चात शुरू का था चिरो महोत्सव उद्यापित होते हैं जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा दो इद दो महोत्सव में बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं तोपाद का अविभाव महोत्सव और त्यूरो महोत्सव कम लोग आते हैं और बहुत लोग तो नहीं जानते कि ये महोत्सव उद्यापित होते हैं परंतु जो भक्ति तत्व ज्ञाता है वे जानते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा करने से श्री कृष्ण के महान भक्तों की पूजा करना का और अधिक महत्व है भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मध कहते हैं वो ये भगवत का एकादश में उद्धव गीता में आते हैं कि श्री कृष्ण उनकी स्वयं की पूजा का वर्णन करने में कहते हैं मत भक्ता पूजा व्याधि का कि मेरे भक्तों की पूजा करने मेरे मेरी स्वयं पूजा करने से और अधिक महत्वपूर्ण है शिल का चिड़ो महोत्सव सामने और इसलिए आज और कल और उसी दिन में, में शिलोपात का असीम अपार महत्व के बारे में उनका गुणगान करना का प्रयास होगा शुलपात कि दिव्य गुणों एक महान सागर जैसे उससे एक भून निकालने का प्रयास है सूर्यप्रपात का पूरा जीवन में वे स्वयं एक बार कहते थे, थे कि मेरा पूरा जीवन में कुछ भी समय नहीं था जिसमें मैं भगवान कृष्ण का विस्मरण किया भगवान कृष्ण के एक विशेष प्रतिनिधि है जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी यथा पृथ्वी थे आचे जो तो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भाई इस इस भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए शिल प्रभुपाद आए थे तो खाली औपचारिक रूप से हरिनाम प्रचार करने से तो संभव नहीं है कृष्ण भक्ति कली काल है धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नुग में युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन इस युग कली काल काली का मतलब कला कली का मतलब धर्म का नाम है अधर्म कली का मतलब अधर्म प्रचुर होते हैं इस युग में लोग का कुछ भी अधिकार नहीं है साधारण धर्म पालन करने के लिए और धर्म के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है और अगर कुछ धारणा हो तो धर्म का नाम लेके अधर्म करते हैं जैसे आजकल हम देखते हैं कि वास्तव भगवान को छोड़ के ये सब नकली भगवान की आराधना करते हैं वास्तव भगवान कृष्ण है ये सभी शास्त्र की वानी है कि कृष्ण स्वयं लेकिन भगवान कृष्ण को चौड़ के और साई बाबा की पूजा करते और साधारण धर्म के बारे में भी लोगों का क्या धारणा है तो कितना चीटिंग चलते है और झूठ बोलना तो साधारण है और आधुनिक प्रथा है किसी को कुछ भी सम्मान नहीं देना वृद्ध माँ बाप के पालन नहीं करना स्वतंत्र नारित्व वेदशास्त्र का अवहेलन करना और निंदा करना जो तो साधारण धर्म के बारे में किसी की धारणा नहीं है और अगर हो तो धर्म का नाम लेके अधर्म करते हैं और परम धर्म कृष्ण भक्ति तो so, कैसे लोग समझ लेंगे कैसे स्वीकार लेंगे और चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित सर्वोत्कृष्ट कृष्ण कृष्ण भक्ति राधा महिमा प्रेम राषमा जगते जनतों के राधा का प्रेम जो वैकुंठ प्रेम द्वार मथुरा प्रेम द्वारका प्रेम के ऊपर व्रज प्रेम चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान तो कौन योग्य है कल युग में या किसी भी योग में यही सब ग्रहण करने के लिए तो इस घोर अवस्था में कृष्ण भक्ति प्रचार करना कोई साधारण भक्त का काम नहीं है भक्तों कभी भी साधारण नहीं होते हम आई सब बहुत है कि लेकिन वास्तव में एक भक्तजन मानव समाज में सर्वश्रेष्ठ है तो इतिहास में पुराण शास्त्र में अनेक महाजनों का वर्णन मिलते है सामान्यतः उद्वादश महाजनों के नाम प्रसिद्ध है स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलोमन प्रहलाद जनक भीष्म बाया सकी बाया, बाया मा मा या सकी व्यायाम व्यायाम का मतलब यमराज तो वे महान भक्त सभी महान भक्त थे परंतु उनको ये सब महाजनों में उनमें एक भी नहीं थे चैतन्य महाप्रभु का विशेष दूत ही प्रचार करने के लिए कृष्ण भक्ति स्थापन करने के लिए तो प्रभुपाद कितने बड़े भक्त कितने प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु के वो हमारे कल्पना के थे तो ऐसे लोग जो कंपनी चलाते तो जैसे ही वो बिल yeah. गेट्स तो कम समय में पूरे दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन स्थापित की और भादियों का पिछा में बहुत बड़ा आदमी बन गया है तो ऐसे बड़े व्यापारी लोग होते हैं बड़े राजा होते हैं बड़े नेताओं होते हैं, लेकिन ये सब महाकाल में कीटकृमी जैसे है कीटकृमी के समाज में बड़े ही होते हैं चीठियों के रानी होते हैं वो चीठी का समाज में वो रानी तो भगवान भगवती परम देव परम देवी है तो ऐसे बहिरंग शक्ति की प्रेरणा से दया से विकृत दया से कुछ लोग क्षमता मिलती हैं भौतिक समाज में बड़ा होने के लिए परंतु एक जीवन राजा या रानी या बिलगेट्स ऐसे बड़े व्यक्ति होने के पश्चात ऐसे लोग तो वापस कीट क्रीमी शरीर धारण कहते हैं परंतु वाइष्णवजनों की महिमा पूर्ण पृथक होती है वे सदैव असंख्य बिलगेट जैसे बड़े व्यक्ति के ऊपर है उनकी महिमा भगवान कृष्ण स्वयं गाते हैं तो इकॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ समय में पूरा दुनिया में स्थापन किया परंतु उनका प्रयास एक साधारण व्यापारी या राजनैतिक ऐसा नहीं महात्मा न सुमांग दैवी प्रकृति में शुद्ध शुद्धपाद का भक्ति प्रचार अंतरंग शक्ति कृष्ण शक्ति बिना नहे था कृष्ण की अंथरंग शक्ति से संचालित था नहीं तो कैसे संभव था कि एक व्यक्ति बुढ़ापा उनका उम्र लगभग सत्तर साल जो अपना देश के बाहर उसके पहले कभी भी नहीं गए तो पूरा अलग वातावरण जिसमें संस्कृति पूरा पृथक थी तो कैसे और उनके पास कोई सहायक नहीं थे पैसा भी नहीं था 40 रुपया जो अमेरिका में रुपया तो नहीं चलता तो उसका कुछ दाम नहीं है अमेरिका में तो धन नहीं था फ्रिंद धन के बिना वो वास्तव धन है तो भौतिक धन नहीं था कोई सहायक नहीं था कोई वहां पर कोई पहचान व्यक्ति नहीं था अमेरिका में और जिस जगह में कृष्ण वो नाम कृष्ण और कृष्ण के बारे में ज्ञान लगभग नहीं था और वहां पर उस समय जिसमें फुफा गए थे अमेरिका वो हिप्पी आंदोलन प्रचलित था हिपी, का उद्देश्य था वो सभी प्रकार का पाप फ्री फ्रीसेक्स अनियमित अबाध्या स्त्री पुरुष संगम अवैध स्त्री पुरुष संगम और विशेष का लाना और हिपी सब एकदम अलसी लोग तो कुछ काम नहीं उनका उद्देश्य था कुछ भी काम नहीं करना हम काम नहीं करेंगे तो अमेरिका में दो प्रकार के व्यक्ति थे तो साधारण लोग तो पक्का थे और दूसरे श्रेणी के लोग तो एकदम निकृष्ट हिप्पी और खिस्ट के बारे में किसी का कुछ भी ज्ञान नहीं था विश्वविद्यालय के एक दो अध्यापक, अध्यापक के बिना कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था वो कृष्ण वो नाम कृष्ण तो कोई नहीं सुना और वो एक दो अध्यापक जो कृष्ण का नाम सुनता था तो सोचो वो एक हिंदू गॉड है और पश्चात्य देशों में वो गॉड के बारे में विश्वास था लेकिन कौन भगवान है कैसे भगवान है हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ कैसे भगवान की सेवा करना है किससे है भगवान की सेवा करना है तो कुछ भी ज्ञान नहीं था और थोड़े समय में शिला प्रोपाद पूरी धरती में वो कृष्ण नाम प्रसिद्ध बनाया तो कैसे संभव था कृष्ण शक्ति बिना नाह था प्रवर्ता कृष्ण शक्ति संचारित थे शिला प्रोपाद भारत में बहुत भक्त हैं लालब संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय में रामानंदी व्रज धाम में बहुत वैष्णव थे जो संकल्प किए थे कि मैं व्रज के बाहर कभी नहीं जाऊं भक्ति श्री सर ठाकुर के बहुत शिष्य थे प्रभु आज अमेरिका गए थे तो साथ में ही ख्याल है प्रेम धन हरि नाम संकेत उनका पूरा विश्वास था कृष्ण नाम और उनका पूरा विश्वास था उनका गुरु का आदेश में और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी व्रज धाम व्यथित है और ऐसे बहुत भक्त संकल्प करते व्रज के बहाना ही जाना तो अपना गोलोक प्राप्ति करने के लिए भक्तजन राज्य में रहते हैं, परंतु प्रभुपात का विचार था शुरप्रभुपात का विचार था कि अपनी तो, गोलोक प्राप्ति से और भी महत्वपूर्ण है गुरु आज्ञा पालन कर मैं शायद गौलोक जोगा या नारक जंगा वो मेरा विचार नहीं मेरा कथाव्य है गुरु आज्ञा पालन करना और उनका गुरु का आदेश था शिल को बताएं अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति प्रचार करो तो सबको आदेश था कृष्ण भक्ति प्रचार करना और भक्ति श्री धन ठाकुर की विशेष इच्छा थी पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना तो ऐसे बहुत भक्त थे भारत में परंतु लाख लाख क्रो क्रो भक्तों में खाली एक जन की इच्छा थी पाशात्य देश के फति लोगों का उधार करना और केवल एक भक्त थे जो विश्वास किया की पाश्चात देशों के लोग का उद्धार करना संभव है प्रभुपात का प्रचार की सफलता के पश्चात बहुत सारे लोग बोले कि मई प्रभुपात को बोले पाश्चात्य देश कही लोग मुझको को स्वयं ऐसे लोग कि मै प्रभुपात को बोले पाश्चात्य देश लेकिन सब झूठ पाने वाले प्रभुपाद बहुत कष्ट से भारत के बाहर क्योंकि वो सब प्रभुपाद बोले मत मत मत जाओ मत जाओ मत जाओ क्यों अमेरिका जाए वो, वो लोग तो कैसे भक्ति करे तो संभव नहीं है तो तुम राजधाम में रहो भजन करो और ऐसा फागाओ मत हो तो कोई शिलो प्रभुपात को प्रोत्साहित नहीं किए कोई केवल प्रभुपाद का पूरा विश्वास उनका गुरुदेव की आज्ञा में तो ऐसे बहुत कष्ट में अमेरिका गए थे कष्ट मतलब जो वृद्ध है जिनका शरीर वृद्ध है वे जन्ते तो वृद्धावस्था में कैसे हार स्वास्थ्य के साथ कष्ट होते शारीरिक कष्ट होते है। युवा काउंग नहीं समझते तो so, वो एक प्रकार का कष्ट था दूसरा था कि कोई सहायक नहीं था आर्थिक सहायता वो भी नहीं था और भारत का सरकार से अनुमति प्राप्त करना भारत के बाहर जाना वो भी कठिन था और यात्रा में जालदूत जलदूत जहाज में शिल प्रोपात के दो हादसे तो फिर भी शिल का संकल्प तो कभी भी वो उससे प्रोपाद एक क्षण में भी उससे विचलित नहीं था और हम सब प्रभात लीलामृत में पड़ सकते तो कैसे प्रोपाद अनेक अनेक कठिनाय में धीरे धीरे कुछ हिपी को आकर्षण किया कृष्ण भक्ति में और ऐसे बेकार लोगों को प्रशिक्षण कृष्ण भक्ति में और कृष्ण भक्ति प्रचार करने में ये पूरी भक्ति संस्कृति जो भारत में अनादिकाल से हो रही है वो पूरा अमेरिका में और अमेरिका के पश्चात लगभग सभी देश धरती में शील प्रोपात इस संस्कृति को स्थापन मूर्ति सेवा धोती साड़ी पहनना वैष्णव चीला गा जो आज का भारतीय लोग स्वयं नहीं करते स्वयं की संस्कृति को चढ़ते हैं वो वो संस और संस्कृति जो भारतीय लोग तो नहीं मानते शुरुप उपाध्य चंडाल यावम जाति के उद्भूत लोगों को पूरा विश्वास प्रदान किया और शिल प्रभुप का प्रचार का मूलत की कृष्ण भगवान है हम सब उनके सेवक इसलिए जीवन का उद्देश्य है की सेवा करना ये वैष्णव सिद्धांत बहुत विशाल और गहरा है शिल प्रोपाद वो विशाल वैष्णव तत्व ज्ञान बहुत सरल रूप में अज्ञानी लोगों को सिखाए कि वास्तव में पोपाल का प्रचार दो मुख्य विषय पर था पूरे दुनिया में ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग बहुत पाश्चात्य देश के लोग से ज्यादा जानते कुछ थोड़ा कृष्ण के बारे में जानते परंतु जो जानते हैं तो वो भी सब अलग अलग कल्पना के साथ मिश्रित है तो प्रभुपाद का प्रचार दो विषय पर था स्थापित था पूरा दुनिया में तो एक है कि हम शरीर नहीं है शरीर और व्यक्ति जीवात्मा अलाक है और दूसरा विषय था कि भगवान के अस्तित्व है परम नियंता है कोई नहीं बोल सकते कि मैं स्वतंत्र स्वधीन हूं ऐसे ही बोल सकते है में इसका वास्तविकता नहीं सब नियंत्रित है इसलिए कि परम नियंत्र है इसको स्वीकार करना और वो नियंत्रण कौन है भगवान श्री कृष्ण तो शिल प्रभुपाद का प्रचार पूरा शास्त्र से गुरु साधु शास्त्र से स्थापित था शिल प्रभुपाद बार बार बोले कि मैं ही कुछ नया नहीं देता हूं मैं जो शास्त्र में है में देता हूं जो मेरा गुरु महाराज से श्रवण किया था वो देता हूं तो वो शिल का एक महान, महान गुण था कि उनका पूरा विश्वास था शास्त्र गुरु साधु और शास्त्र में वे दायिक ऐसे प्रचार नहीं किया कि हम ये हमारा संघ थे और इस संघ में शामिल होना चाहिए तो ऐसे सांप्रदायिक मतलब टॉगमेटिक प्रचार नहीं था शिल प्रोपाद शास्त्र के अनुसार बुद्धि योग लगा सबको अस्वस्थ के विश्वस्त के कि कृष्णस्तु भगवान स्व भगवान है और हम सब उनके सेवक हैं ये भक्ति का आधार है तो कल भी इस विषय के बारे में और कुछ कहूंगा अगर भगवान की इच्छा हो और अभी समाप्त करता हूं आप सब जरूर सर कल भी आए हरे कृष्ण शिल की च हरे कृष्ण